फल चार शाम की गये तो तो मान की गये बोलो भाई सदस्य तीन सौ पैतीस के बाद <laughs> सब समाज यही भाति बनाई जन कुर दीन पठाय चलि बरात सुनत सदरानी विकल मीन गन जन लघु पानी पुन पुन सी गोज कर ले ही। ई अशीष सिखारण वसंत संसत पिय पियारी तेरे ऐ बाशीष हमारी सासु ससुर गुरु सेवा करतु आयसुव अतिशनेस सखी शयानी नारी धरम सिख बहिमृदु सकल कुमार समुझाई बहूर बहूर भेंट ही महतारी कहा ना नारी अवसर ना भाई सहित राम भान कुल के तु चले जनक मंदिर मुदीते विदा करावन हेतु राम सुंद्र की जय हनुमान की जय तो भाई जय अब कल देख है थे जनकपुर में विदा होने की तैयारी होने लगी भगवान श्री राम जी दशरथ जी ये सब जाने को तैयार थे हुए ने अक्ष जनक जी जाकर से कहा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया विदा की तैयारी होने लगी और इसकी सूचना जो है रणवास में होगी उधर जनक जी ने क्या किया कि बाइज का सामान एक बार फिर तैयार किया और जी सबकी गुकनाई थी वह सब सोना चांदी बकरा रूदा दे भोजन की सामग्री सुसार हाथी घोड़े रस सवा सवार ये सब के सब जनक जी ने एक बार फिर तैयार की और वो सब उन्होंने सीधे अयोध्या दी इसलिए कहा सब समाज एक भाती बनाई सब सामान इस प्रकार से इकट्ठा किया और जनक अवधपुर दी ने पटाई जनक जी ने उसे अवधपुर सीधे दे दिया अनाथ की बार उन्होंने दशरथ जी को नहीं दिया सब समान अयोध्या दे, दे दशरथ जी को जो मिलता था वो सब बांट देते थे अपने पास रखते थे। तो इन्होंने देखा जब जी ने कुछ वहाँ भी अयोध्या भी पहुँचना चाहिए तो सीधे वहाँ भिजवा दिया लेकिन दशरथ तो जी महाराज को इसका पता रहा कुछ छिपा के नहीं भेज दिया लेकिन उनको भी मालूम रहा कितना इतना सामान भाई ये है सब सवारियों का लाभ लाभ करके और ये सब सवार अयोध्या भेजी जा रही है तो उनको भेजते नहीं दिया गया अब इधर जो है ये है सामान सब चला तो गया उधर अब तब तक अब देखो कि में जो विदाई हो रही है वो किस प्रकार से होती है तब तो सीधा विदाई का वर्णन विस्तार सहित करते हैं विस्तृत वर्णन विदाई का है विदा के समय जो वो हो, एक दुख का अवसर आया विदा का अवसर दुख का अवसर पुत्री के विदा के अवसर पर परिवार के सब को के मन में स्वाभाविक रूप से दुख उत्पन्न होता है तो उसी दुख का वर्णन उन्होंने किया साहित्य में और जगह देखते हैं तो कालिदास का जो शकुंतला नाटक है उसमें जब शकुंतला की विदाई होती है उस तो समय कालिदास ने विदा का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया है साहित्य में संस्कृत साहित्य में उसका एक विशेष स्थान है पुत्री के विदाई विवाह के बाद पुत्री की विदाई के, के समय जो परिवार के लोगों को दुख होता है वहाँ ये भी उन्होंने कह दिया कालदास में जब कर्ण ऋषि ये दशा है एक ऋषि हैं और वो भी पुत्री उनकी नहीं है पाली हुई पुत्री है उसके विदा होने पर कर्ण ऋषि रोने लगे तो फिर गृहस्थों की क्या दशा होती होगी ऐसे बोले मालूम तो होता है की समय एक विशेष प्रकार के दुख का अवसर आता है तो उसका वर्णन यहाँ पर करते है चले ही बरात सुमत सबरानी कि बरात को चलते सुन कर सबरानिया विकल मीन गानी वे सब जो है विकल होने लगी सबरानियाल होने लगी विकल मीन जन लगे पानी उदाहरण ये कि जैसे कि पानी बहुत थोड़ा रह जाए तो मछली होने लगती है। पीछे देखेंगे एक उदाहरण दिया कि जब नगर में इस बात की सूचना मिली जैसे जनक जी के दरबार में ये तय हो गया की अब महाराज दस की विदाई होगी भगवान तो राम असिताजी वगैरह भी तब उनके जो नगर के महाजन लोग जो वहाँ उपस्थित थे वे सब जब नगर में गए जगह उन्होंने अपने यहाँ बताया तो मार्ग में और घरों में नगर भर में इस बात की सूचना होगी कि बराबर आज बुरा होने वाली है तो बस उसी समय नगरवासी सब लोग उदास हो गए और उस समय कैसे उदास हुए जैसे साइन काल कमल कुमला जाए उस प्रकार से उनका उदाहरण उस प्रकार से एक तो कमल पुल्लिंग है इसलिए उसका उदाहरण दिया गया वहां पर प्रकार से हुए और मीन मछली स्त्री ले इसलिए यहाँ पर स्त्रियों का और की स्त्रियां जो हैं उनके दुख का उदाह इनका दिया गया मछली जैसे बिना पानी के व्याकुल हो ऐसी व्याकुल होने लगी दूसरी बात यह कि नगरवासियों से ये यहाँ पर जो हैं ये रानियां जो हैं वो वो ज्यादा दुखी है तो नगरवासी तो उदास है लेकिन ये दुखी उदास में दुखी में अंतर हो जाता है इसलिए सबके सब रानियां जो देती है दुख के कारण विकल हो विकलता इनमें आ गई तो उसका वर्णन करने के लिए जैसे बिना पानी के मछली से तो जीवित भी नहीं रह सकती। इस प्रकार की दशा आ गई इसलिए यहाँ नहीं कहा कि बिना पानी की जैसे मछली मर रही हो ऐसी दशा नहीं है जैसे की कम पानी हो लघु पानी थोड़े पानी में मछली व्याकुल होती है वो दशा उदाहरण दिया इस प्रकार से अब इनको सबको रानियों के जो दुख है और वियोग का जो दुख है वो भगवान श्री राम जी चारों भाइयों के और चारों पुत्रियों के जाने के कारण से है बरातियों के जाने के कारण नहीं बरात विदा हो रही तो है <coughs> उनकी पुत्रिया जा रही विदा करके उनकी पुत्रियों के लिए दुख भगवान राम भी आए बहुत प्रसन्न थी उनकी सबकी खुब हुई थी तो भगवान राम जा रहे है <coughs> तो उसके कारण से भी ये सब दुखी है तो तो पुनिपुनि ये गोद कर ले ही अब अभी तो भगवान राम नहीं पाए है विदा कराने के लिए उसके पहले की दशा है की जैसी सूचना मिली जैसे ही सीता जी इत्यादि पुत्रियों को लेकर ये माताएं है जो वो हो, दुखी होने लगी और बार बार उनको अपने हृदय से लगाने लगी पुनः पुनः गोद कर ले ही सीता जी का विशेष रूप से उठारण देते है उल्लेख करते हैं इसी प्रकार से और और पुत्रियों के लिए भी सब पुत्रियां विदा हो रही हैं उनको भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए रानिया इत्यादि कहकर के ये विकल्प सुना तो सब रानी कह करके ये भी दिखा दिया कुशभ ध्वज की ये पत्नी है जिनकी की मंडवी और सुखकीर्ति जिनकी की पुत्रियां हैं वे भी इसी प्रकार के दुखी हैं वो भी अपनी पुत्रियों को विदा कराने सीता जी को विदा कराएं कराने सबने दुखी हो रही हैं और बार बार उनको अपने हृदय लगाती है और देष सिखाव दे ही उनको आशीर्वाद भी देती है और शिक्षा भी देती है अब ये चलते समय विदाई के समय में ये अब सीताजी मानों उनको प्रदान करते जा रही है तो उनको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और उनको जो है शिक्षा भी दी जाएगी आशीर्वाद और शिक्षा ये दोनों देने का विधान है कि भाई देखो जैसे कोई जाने लगे तो कहीं साधन देना सामान ठीक रखना और अपने ऐसे करना खाने का सामान भी रखना पानी पी लेना ऐसे करके कोई बतावे तो दोनों अपने प्रेम विवश हो कर उसको कोई शिक्षा देता है तो ऐसा ऐसा करना रास्ते अब यहाँ तो विदा हो रही है इसलिए शिक्षा क्या दे रही है वो उसको आगे बताते हैं शिक्षा क्या है आशीर्वाद और शिक्षा तो दोनों आगे की पंक्तियों में है कैसे हुई हो संपत्ति प्यारी आशीर्वाद हो जाता हमारा आशीर्वाद यही है तो यह हो तुम सदा ही अपने पति को प्रिय होगी और फिर यही बात तुम्हारा अहिवाद चुप रहेगा मैंने बहुत चोर मैंने बहुत काल तक बहुत काल तक तुम इसी प्रकार ऐसी तुम्हारा पति रहेगा तुम पति दशा हो करके उसकी सेवा करती हुई बहुत काल तक तुम जीवित रहोगी ये हमारा आशीर्वाद है आशीष अभी बताते हैं कि संत की तैयारी कैसे होगी तो अब उपदेश चाहिए तो उसके लिए उपदेश आगे की पंक्तियों में देते हैं कि सासु ससुर गुरु सेवा करें हो। पति को प्रिय होने के लिए तुम्हारा धर्म ये है कि सासु ससुर की सेवा कर पति रुख लकी आयुषारे हु और पति के रुख को देख करके उनकी आज्ञा का पालन करे आज्ञा का पालन कई प्रकार का होता है जैसे कठोरिषद में नचिकेता सोचता है कि हमसे आज्ञा पालन में क्या गलती हो गई और आज्ञा पालन करने वाले तीन प्रकार के वक्त होते हैं प्रथम पंक्ति के द्वितीय पंक्ति के तृतीय तो पंक्ति में अखरू कहता मैं तो सदा ही प्रथम पंक्ति में रहा हूँ द्वितीय पंक्त में तृतीय तो पंत में नहीं रहा तो प्रथम पंक्ति में आदेश मानने वाला व्यक्ति कौन है जो स्वामी के संकेत से ही आदेश को समझ ले और सु करने लगे वो तो प्रथम पंक्ति का और दूसरा वो है जिसको कि आदेश दिया जाए तब उसको करें। और तीसरा वो उसका पालन कर पालन करने वाला तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है लेकिन जब उसको बार बार कहा जाए बार बार कहा जाए डंडा भी दिखाया जाए धमकाया भी जाए तब ना नज्ञा तो पालन करने वाले कितने प्रकार के मनी कैटेगरीज हो गई व्यक्तियों की अब जो व्यक्ति जिस प्रकार का जिस जिस स्तर का होगा उसका विकास जैसा हुआ होगा जैसी आज्ञा पालन करने का देख करके ही उनके आज्ञा का पालन करना पति रुख लखी आये अनुसारे हुए और पति का रुख इसी में पति का भी इस प्रकार के उसको माता पिता में अपने प्रेम हो गयी और उसके माता पिता की सेवा चाहेगा की ये करे कतनी भी करे और फिर तो जैसा वो पति चाहे उसी प्रकार से माता पिता की सेवा भी करे तो माता पिता की सेवा से पति भी प्रसन्न है माता पिता भी प्रसन्न हैं, और घर में सब लोग जो हो उनमें भाव संभाव बना हुआ है प्रेम भाव बना हुआ है, है। परिवार का धर्म इंटीग्रेशन का है परिवार में जितना अधिक इंटीग्रेशन हो सब साम्य हो संगठन हो उतना ही परिवार श्रेष्ठ है परिवार का मूलभूत सिद्धांत ये तो अधिकाधिक संगठन होना चाहिए सभी एक दूसरे का आज्ञा पालन करने वाले एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाले मतभेद न हो विरोध न हो झगड़ा न हो ये सब कैसा परिवार में हो तो वो परिवार श्रेष्ठ है और उसके लिए धर्म ये ये परिवार के लिए भी धर्म निर्धारित हो गया और वहाँ पर रहने वाले परिवार के लोग हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन हो गया की भाई संगठन कैसे रहेगा तो छोटे लोग बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करें उनकी सेवा करें बड़े लोग छोटों का ध्यान रखें उनकी सहायता करें उनको मार्ग दिखावे सही इस प्रकार की व्यवस्था हो तो वो परिवार व्यवस्थित परिवार है। और जहाँ इस प्रकार का खींचा होने लगी आज्ञा पालन की बात नहीं रही मनमानी होकर के आचरण होने लगा व्यवहार होने लगा अपना अपना स्वार्थ देखने लगे तो परिवार का संगठन शिथल हो गया शिथिल संगठन शिथल हो गया इसके माने परिवार दुर्बल हो गया परिवार की दुर्बलता आ गयी तो इसके माने व्यक्ति जो है आज जीवन जो है वो फिर छला जीवन हो गया फिर उसे जितनी गंभीरता होनी चाहिए और जितना निश्चिंतता और निर्भयता इत्यादि जितनी परिवार के लोगों में होनी चाहिए फिर वो नहीं रह जाएगी इसलिए ये शिक्षा है अब इस समय रामचरित मानस में जगह जगह स्त्री धर्म का वर्णन है लोगों ने विज्ञानन का सबका संग्रह किया है और स्त्री धर्म करके उनका वर्णन करके पुस्तकें भी अधिक लिखी है तो यहाँ पर भी एक प्रसंग इस प्रकार का है कि स्त्रियों का धर्म क्या है वो परिवार में किस प्रकार से रहें और देखो यहाँ पर माताएं पुत्री तो को इस प्रकार का शिक्षा दे रही हैं कि तुम जाकर के यहाँ ऐसे करके यहाँ पर रहना अपने घर में जाकर के <coughs> तो माताओं का भी धर्म हो गया कि पुत्रियों को ऐसी शिक्षा दें और पुत्रियों का भी धर्म हो गया जो अपनी माता का आज्ञा मान करके जब ससुराल में जाएं तो वहाँ किस प्रकार का व्यवहार करें वैशाली उन्हें आचरण करना चाहिए यही उनका धर्म है इसलिए अब तो संख्या सयानी अब वो वही नहीं बिन्त सीताजी इत्यादि की जो शक्तियाँ हैं वो भी बड़ी बुद्धिमान है सहनी सखी के बारे बुद्धिमान सख्तियाँ जो सीता जी को पहले जब धनुषज्ञ हो रहा था उनको साथ में ले गई उन्होंने बताया कि देखो माला पहनाओ उन्होंने कहा देखो चौर छओ अभी ये सब शक्तियाँ जानती हैं कि समय क्या करना चाहिए वो सब इनको सीता जी को मार्गदर्शन करती रहती हैं सिखाती रहती हैं वही यहाँ पर भी वो सकते शिक्षा देती हैं कि तो जब तुम अपने वहाँ पर घर जाना तो फिर तो जो है वो जैसा कि स्त्री धर्म है उसको अपने रखना स्त्रियों की तरह से अपने धर्म का पालन करना तो जब यहाँ स्वधर्म पालन की बात आती है जब इसमें देखते हैं स्वधर्म पालन में तो इसमें पहले तो यहीं से दो भाग हो जाते हैं स्त्रियों का स्वधर्म और पुरुषों का स्वधर्म यहीं से विभाजन हो जाता अब रामायण गीता जैसे ग्रंथ में तो उनको सबको मिलाकर के एक साथ संक्षेप में सूत्र रूप में दे दिया अब इन प्राणों इत्यादि को जब देखते हैं रामचरित जैसे है महाभारत को देखते हैं और, और दूसरे प्राणों को देखते हैं मनुष्य इत्यादि को देखते हैं तो इनमें जहाँ पर धर्म का विस्तार किया गया है तो वहाँ धर्म के पहले ही स्वधर्म का विभाजन दो भाग में हो गया स्त्रियों का धर्म पुरुषों का स्त्रियों के धर्म का वर्णन अलग हो गया कि उनको किस किस प्रकार से रहना चाहिए क्या करना चाहिए क्या उनका जीवन किस प्रकार का हो और पुरुषों का धर्म अलग हो गया की पुरुषों का स्वधर्म क्या है अब स्त्रियों के धर्म में मुख्य रूप से परिवार को संरक्षित बनाए रखना और उसकी व्यवस्था रखना एक पहला धर्म का यही तो ये सखियां भी उनको इसी प्रकार के नारी धर्म से कमाई मत बानी नारी धर्म कह करके कुछ नहीं बता दिया कि की संपण ने बोला है यही नारी धर्म है जैसा कि माताओं ने शिक्षा दी ये स्त्री का धर्म यही है इसलिए कि सादर सकल कुंवर समझाई इस प्रकार उन सखियों ने बड़े आदर पूर्वक राजकुमारियों को कुंवर समझाई बहुवचन में है मैंने सभी को सीताजी को मंडवी इत्यादि सभी को यह सब उनका स्त्री धर्म जो है सबको समझाया गया याद दिलाया गया वैसे ये सब जानती है ज्ञानवान है अभी चलकर के देखते हैं जब अखिल उनके आश्रम में सीता जी जाती हैं तो वहाँ पर जो अनुसुईया जो है वो हो, जी को हमारे धर्म की शिक्षा देती हैं और फिर कह देती हैं कि ये तो हमने तुम्हारे बहाने से समस्त स्त्रियों के लिए जो धर्म है वो बता दिए अनुसुईया स्वयं जो है स्त्री धर्म पालन करने में बड़ी प्रवीण थी और बड़ी यशस्वी आई उनका पुराना में बड़ी महिमा गाई गई है कि वो पद पटपराय रहें किस प्रकार से हमारे धर्म का उन्होंने पालन किया तो उन्हीं के मुख से वो उपदेश सौभा भी देता है तो उन्होंने सीताजी को उपदेश दिया और अंत में कह देती है कि, कि तुम तो वो हो कि तुम्हारा नाम लेकर के पतिव्रत का पालन करती हैं तुम तुम्हारे बढ़ाने से ही हमने स्त्री धर्म का उपदेश दिया कैसे तो देखते है यहाँ स्त्री धर्म का उपदेश सुहा भी आता है इसी प्रकार और फिर उत्तर कांडी देखते है की जैसा यहाँ उपदेश किया गया है सीता जी ऐसे ही करते ही है वहाँ पर उत्तरकांड में जब राम भगवान श्री राम जी का राजाभिषेक हो गया तब तो वहाँ पर सबका वर्णन हुआ राम राज्य तो हुआ तो कैसा हुआ राम राज्य में भगवान श्री राम जी के राजभवन में किस प्रकार के धर्मपराणता है उसका वर्णन होता राजा कैसा धर्म है उसका वर्णन होता मंत्री किस प्रकार के उनका वर्णन होता है वहाँ अयोध्या के जितने प्रजा है वो किस प्रकार से धर्म का पालन करती है उन सभी का वर्णन उसमें राम राज्य के वर्णन में आ जाता है वहाँ सीता जी का भी होता है सीता जी कहते हैं कि सीता जी जो है वो भगवान के सेवा में भगवान श्री राम जी के सेवा में हैं ये, है ये पर होती जी कहते हैं यद्यपि वहाँ पर बहुत से सेवक और सेवकियाँ बहुत सी सेवा करने के लिए सब तैयार है लेकिन भगवान श्री राम जी का कार्य वो स्वयं अपने हाथ से करते हैं ये सब जो है उसमें जो है आता तो इसके माने वो सब जैसा यहाँ पर उन्होंने कहा उसी प्रकार से वहाँ पर सीता जी ने किया थी। तो ये सब स्थानों को लेकर के अनुसुईया के स्थान को लेकर उत्तरकांड को लेकर यहाँ का लेकर अन्य अन्य और जगह जगह करके भी में उन है संग्रह किया विद्वानों ने सब देखा की स्त्रियों का धर्म क्या है उनका सबका पर किया किन किन दिशाओं में स्त्रियों के क्या क्या कार्य हैं किस क्षेत्र में क्या करना चाहिए कहाँ पर क्या उनका कर्तव्य बनता है ये सबका निरूपण उसमें कर दिया उन पुस्तकों को देख सकते हैं तो इस प्रकार से सागर सकल कुंवर समझाई और रानी ने बार बार और लाई और उनको बार बार समझाती आशीर्वाद देती हृदय उनको भेंट कराती है, है उनको तो मिलती है अपने बहुत बहुत भेंट ही महातारी उसको भेंटना कैसे मिलती है बार बार महातारी उनको सबको पतियों को अपने हृदय लगा लेती और कहां रीति कटिनारी बाद में ये भी बोल देती है उनका धन कैसा बना दिया कैसा उनका जीवन बना दिया मैंने एक उलना है मैंने स्त्रियों का जीवन भी एक प्रकार से जब वो सेवा करें और फिर वो एक छोड़ करके माता का घर छोड़ करके अपने पति के घर में जाए तो इस प्रकार से दुख की घटनाएं घटती है उनके जीवन में तो उसका सपका कैसे उल्लेख करते हैं की इस प्रकार से स्त्रियों का है यही कहां रचिकारी कि विधाता ने स्त्रियों की रचना ही कैसी की अपने तो तो दुख में इस प्रकार से बोलती है दुख दृष्टि करने का एक भाव ये अवसर भाई सहित राम भानु कहते तो समय जो चुकी वहाँ दशरथ जी के यहाँ सूचना पहुँच गयी थी जनक जी ने स्वीकार कर लिया विदा होने के लिए तो इसलिए फिर वहाँ ऐसी दशरथ जी ने चारों भाइयों को विदा कराने के लिए भेजा इस प्रसंग से ये पता चलता है कि ये सब पुत्रिया पहले जनवासे में थी लेकिन उसी बीच में किसी दिन जनवासी से फिर लौट करके अपने घर में आ गई ये हो गया मैंने जैसे चार दिन तक विदा होकर के पहले पुत्रिया रही वहाँ जनवासी में रही और चार दिन के बाद फिर उनकी उनको वहाँ से ये लोग जनक जी और दूसरे लोग वहाँ से उनको ले आए और फिर वो वहाँ अपने जो भवन में ही उस समय रह रही थी अब जब इस समय विदाई का समय आया तब वो सब पुत्रियों की विदा होती है और उनको विदा लेकर करा करके विदा कराने के लिए ये चारों भाई जाते हैं और विदा करा करके उनको लाते है और फिर सम्राज्य प्रस्थान करती है इस प्रकार का दुखान इसलिए कहते हैं कि भगवान राम को चारों भाइयों को भेजा गया वहाँ विदाई के लिए तो सर भाई सहित तो राम भानुकुल के तो भाई सहित सब भाई भी साधते है भगवान श्री राम जी भी है राम भानुकुल के भगवान राम सूर्य वंश के पटाखा के समान वो सबसे श्रेष्ठ महान है अब वो जा रहे है विदा कराने के लिए चले जनक मंदिर मुदित मुदि, जनक जी के मंदिर में भवन जनक जी के भवन में भवन में वो चल रही है मुदित मैंने प्रसन्न चले हैं और विदा करामन हेतु विदा कराने के लिए जा रहे हैं। विदा कराने के दोनों है बातें विदा कराने के मैंने ये है की उनकी पुत्रियों की जो जितनी बहुए है उनके सबसे विदा कराने के लिए जा रहे हैं अब विदा करा मैंने अपनी विदा कराने के लिए भी जा रहे हैं कि उनसे कहने के लिए सूचक लेने के लिए अब हम जा रहे हैं तो वो सब वहाँ पर जितनी माताएं हैं वे सब इनको भगवान श्री राम जी की चारों भाइयों की विदाई उनको भी करेंगे इसलिए इसमें दोनों भाई उसके विदा कराने के लिए जाते है और मुद्र क्या है, है।, है? है? भगवान राम तो सभी मुद्रत रहते है अभी विदा तक कराते समय क्या हो गयी लौकिक रीत ये कहेंगे की अब वहाँ से अयोध्या से आए हुए उनको बहुत देर हो गयी और वो माताएँ वहाँ याद कर रही होंगी कि कब ये लोग वहां पहुँचे और कब ये पुत्र वहाँ पहुँचे कब उनको सबको देखें तब तो भगवान राम को अपनी माता स्मरण आ रहा है तो उनके लिए उनके ऊपर करना भाव रख करके प्रेम भाव के कारण से विदा करा के जल्दी वहां जाने की तैयारी में है इसलिए प्रसन्न होकर के उनको विदा कराने के लिए जाते है ये सब भाई अब वहाँ पहुँचते राजभवन राजभवन पहुँचते तो कैसे पहुँचते है वहाँ फिर कैसे इनको मिलते हैं भगवान श्री राम जी का उसका वर्णन आगे चार सुभाए नगर नारी नर देखाये तो चलन चाहते हैं आजू तीन विदे विदा कर साजू न भरे रूप निहारी को जाने के प्रियता नये अतिथि की नये विधिया मरणशील जिन पाव पी उ कर लह जन्म कर भूखा की हरकत जैसे इन कर दर्शन हम कैसे राम शोभा निज मन खिमूरती मनि करह बीज सब इन फल के कुवर सब राज के रूप सिंधु सब तंडुलर सुवास कर मनुषास राम चंद्र की जय की जय भय सब संतन की जय चारों भाई चले तो तुलसीदास जी की दृष्टि चारों भाइयों पर है उनको क्या दिखाई दिया कि चारों भाई बहुत सुंदर हैं भगवान राम भी बहुत सुंदर हैं सुहाए है में स्वाभाविक रूप से सुंदर मैंने वो परम तत्व परमात्मा तक कही है इसलिए परमात्मा निर्विकार शुद्ध आनंद स्वरूप होने के कारण से तो जो सभी धारण किए हुए स्वाभाविक ही सुंदर और नगर नारी नर देखने भाई अब नगर के स्त्री पुरुष उनको दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े सबको सूचना सब के के सर तो, सब तो जब सब फैल गई सब पर बात तो वो सब लोग दौड़े उनके भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए अब विदाई हो रही है उस विदा को देखने के लिए सबका दर्शन करने के लिए सब, सब लोग दौड़ करते है तो सब देखने भाए मैंने ढाई बहुत जल्दी दौड़ तो तो करके आए कि मार्ग में जाते हुए भगवान कुरान को देख लो राजभवन में घुस जायेंगे की राजभवन में फिर कौन कौन जा पाएगा भीतर कौन कौन देख पाएगा इसलिए रास्ते में दर्शन कर लो तो लोग दौड़ करके राजभवन में प्रवेश न कर पा मार्ग में हो तभी दर्शन हो जाए दौड़ करके आए कहू का चलन चाहते है आजू आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं की आज चलन चाहते मैंने आज विदाई है आज जाना चाहते है ये तैयारी हो रही तीन विदेश विदा कर साधु और राजा जनक ने उनके जो वो जाने की तैयारी विदा होने का सामान सब तैयार कर लिया मैंने नगर जान गए हसी सब जा रहे हैं सब तो जो सामान सब लब करके जा रहा है तो सब समझ गए कुछ छिपा थोड़ेगा नगर भगवान के लोगों ने सब देखा जब सामान चला और गया तो विदाई हो रही है ये बात सब लोग समझ गए नैन भड़गुप निहारी और तो एक दूसरे ऐसी कहते है की इस समय तो भगवान श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को खूब अच्छी तरह से देख लो नैन भरभ फिर जल्दी देखने को तो मिलने वाले हैं इसलिए प्रिय पाहुने भूपुतारी है पाहुने। पाहुने अतिथि जो कुछ दिन के लिए यहाँ आए है थोड़े आ गया एक आध दिन के लिए आ, एक दिन के लिए आ दो चार दिन के लिए आ गया ऐसी अतिथि है ऐसी अतिथि होकर हमारे नगर में आए थे और ये बड़े प्रिय है बड़ी सुंदर है इनको जल्दी दौड़ करके इनको देख लेना चाहिए अब सो जान कई सुक्रयानी स्त्री भी एक दूसरे से इसी प्रकार के बोलती है सयानी के बुद्धिमान उसे कहती हैं कि देखो कि हमारे पुण्य कौन जाने हमारे कौन से पुण्य उद्धित हुए कि कि ने इनको ला करके हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया अतिथित होता है जैसे नगर में आया घर में आये लेकिन नेत्रों का अतिथ मैंने देखने को मिले ये भाग हो गया की ऐसा हमारा कौन सा पुण्य था पूर्व में कहा शुक्र तो शुक्रता पुण्य बिना पुण्य के भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं बिना पुण्य के उनको जो है नगर में आ जाएं भगवान राम से कैसे हो सकते हैं इसलिए वो सोचती है जरूर हमारे कोई बहुत पुण्य रहे होंगे तभी इस प्रकार का होगा और सैयानी इसलिए कहा कि जो बुद्धिमान लोग वही जानते हैं कि बिना पुण्य के न धर्म का पालन कोई करता है न परमार्थ के मार्ग में कोई चलता है न परमात्मा को जानता है न उसमे प्रेम होता सबका कारण जो मूल कारण सुख पुण्य इसलिए परमात्मा की तरफ अग्रसर होने के लिए जो सब समझ में आवे वो पुण्य करते रहना चाहिए माने पूर्व पुण्य हो तो आज परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो आज ज्ञान प्राप्त हो अगर अभी नहीं प्राप्त हो तो आगे प्राप्त होगा तो उसके लिए अभी पुण्य करना चाहिए कोई ना कोई पुण्य कार्य में व्यक्ति को लगे रहना चाहिए परोपकार का कार्य सेवा का कार्य उपासना इत्यादि ये सब पुण्य के कार्य है उपासना पुण्य कार्य ये सब कार्यो में व्यक्ति को लगे रहना चाहिए बराबर जिससे की जब पुण्य फलीभूत होंगे तो आगे परमात्मा की प्राप्ति होती है ये, यही ये बात बुद्धिमत्ता की बात है समझदारी की बात यही है अगर कोई इस बात को उपेक्षा करता है वो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है वो अपने अहंकार स्वार्थ में पढ़ करके जीवन को नष्ट कर रहा है जो महत्वपूर्ण जीवन का कार्य है उससे वो विमुख हो, हो गया है तो मरणशील जिन्हें पावर पी अब कहते हैं की इनको पा करके हमको कैसी तप्त हुई जैसे मनुष्य जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति को अमृत मिल जाए तो जा, जा। तो और सुरकर लगभग जन्म भर भूखा व्यक्ति रहा हो पेट भर कभी खाना न मिला हो लेकिन उसको एकदम से कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष तो ऐसा जो मांगो खाने के लिए जितना मांगो सब मिल जाए तो फिर उसको कोई कमी नहीं रहती ऐसे करके इनके दर्शन जैसे करके अभी तक जो है वो मैंने परमात्मा की प्राप्ति न होना एक प्रकार से समझना चाहिए कि व्यक्ति का जीवन खोखला है मरण के समान जीवन उसका है ऐसा समझ लो जैसे भूखप का तो व्यक्ति का जैसा जीवन हो जैसे दरिद्री व्यक्ति का किसी का जीवन हो उसी परमात्मा के बिना जीवन ऐसा ही है कोई तो व्यक्ति भले ही भौतिक सम्मति प्राप्त करके अपने सम्पन्न माने महान माने लेकिन वो दरिद्री है क्यूँकी परमात्मा की प्राप्ति तो है ही नहीं इसलिए तो यहाँ दिखाते हैं इनको भी देखो कि वो जैसे की कोई बहुत भूसे व्यक्ति को कल्पक्ष मिल जाए जैसे मर्णशील व्यक्ति को कोई अन्न मिल जाए और पावन नारे की हर पद और जैसे कोई पाप कर्म जिसने बहुत किए हो नरक में पड़ा रहा हो और ऐसे नरक में पड़े हुए व्यक्ति को किसी सपन के कारण से किसी कृपा के कारण से हर प्राप्त हो जाए और कहा तो नरक और उसके बदले में स्वर्ग भी नहीं स्वर्ग से भी ऊपर पहुँच करके वो हर प्राप्त हो जाए भगवान कर्शन पहुँच जाए इन दर्शन में हम कहें पैसे इनका दर्शन हमारे लिए उसी प्रकार से है मैंने भगवान का दर्शन प्राप्त करना क्या है वो समझना चाहिए जैसे जन्म भर भूखे व्यक्ति को कल्पवृक्ष मिल गया हो। भगवान का दर्शन कैसा है कि मानो जिसको की मरणशील व्यक्ति मर रहा हो उसको का तो मिल जाए जैसे उसको उसके लिए कल्याणकारी है इस प्रकार ऐसी भगवान का दर्शन है ऐसे करके जो नरक में पड़ा दुख भोग रहा हो उसको कभी परम पद प्राप्त हो जाए तो वैसा ही सुख बने वाल उसी के परमात्मा के दर्शन से प्राप्त करने से ही व्यक्ति की कृपा था जीवन में इसलिए कहते हैं कि ऐसे भगवान को देखा और कहते हैं मेरा किरा में सो अब भगवान श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देख करके उध रहो मैंने याद रख हृदय में बार बार उन्हीं का स्मरण करो एक बार जैसे भगवान को देख लिया तो अब आप भगवान चले भी जाए तो उसी प्रकार से उनका स्मरण करो बार बार भगवान हृदय में उसी प्रकार को उनके सुंदर स्वरूप के हृदय में धारण कर लो अब जैसे मानस बार बार भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते तो सुंदर स्वरूप हृदय में स्मरण करो और वैसे ही आखिर अपने हृदय में बना दो और फिर अब वो तो वो पंक्तियां तो हर समय अपने सामने रहेंगी नहीं तो समय ध्यान में बैठो तो जैसा की पढ़ा था सुना था उसी प्रकार के अपने हृदय में भगवान के सुंदर स्वरूप का स्मरण करो ध्यान यही ध्यान का विधान है इसलिए कहते है निर कि राम स्वभाव और निज मन फणि मूरत मणि करहू और अपने मन रूपी फणि में भगवान राम के सुंदर स्वरूप को मणि के समान धारण करू जैसे सर्प अपने फण में मणि धारण किए रहता और मणि में उसके बड़ा प्रेम होता है और मणि उसकी छंझ जाए तो साफ पटक पटक करके अपना मर जाता है और उसे अपने मणि से बड़ा प्रेम होता है और वो मणि को छोड़ता नहीं है इसी प्रकार से भगवान का स्मरण करो उनके सुंदर स्वरूप हृदय में धारण करो अपने हृदय को बनाओ फन की तरह और उसमें जैसे मणि रखी जाती है इस प्रकार भगवान को रखो और भगवान को कभी भूलो नहीं सदा उसका स्मरण रखो बार बार चिंतन करते रहो बार बार उसी को ध्यान डरते रहो ये शिक्षा भी है तो यहाँ पे कोई ऐसे ही तोड़े वो एक दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं तुलसीदास तो जी उनकी शिक्षा जो जनपुर के पुरुष और स्त्री हैं वो जो एक दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं मानो उनके बहाने तुलसीदास तो जी हम सब लोगों को शिक्षा दे रहे हैं ऐसे ही करना चाहिए तो मेरे की धरहु स्वभाव और निज मन फिर मुहूर्त मनी करह और यही नहीं नहीं तो सब नये फल उद्यता सब लोगो ने भगवान की दौड़ दौड़ करके भगवान श्री राम जी के दर्शन किए उनके सुंदर स्वरूप को देखा वैसे उन्होंने अपने हृदय में धारण किया अपने आप को बड़ा कृपार्थ माना जो समय में फल देता, इस प्रकार के भगवान सबको उनके नेत्रों का फल देते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं और राजभवन में पहुंचे और गये कुंवर सब राजेता राजनिकेता मन राजभवन जनक का जो भवन है वहां पर चारों भाई पहुंचे तो ये तो मार्ग की कथा हो गयी के मार्ग में जनकपुर ने भगवान राम के इस प्रकार से दर्शन प्राप्त किए विदा होने के समय के दर्शन को प्राप्त हो अब इसके बाद भगवान श्री राम जी जब राजभवन पहुंचते हैं तब रूप सिंधु सब की हर्ष उठा रनिवास और जब भगवान राम अंदर प्रवेश किए तो रनिवासव ने सब स्त्रियां जो वहां की थी राजभवन की भगवान श्री राम जी को आया देख करके जैसे ही देखा तो सब हर्ष उठे वैसे तो विदाई के समय सबका वियोग था लेकिन इस समय भगवान राम के सुंदर स्वरूप को देख करके सब में प्रसन्नता आ गई सब में उत्साह आ गया तो रूप सिंधु सब बंधुलखी भगवान राम रूप सिंधु रूप के सिंधु बने जितना भी रूप हो सकता है जितना भी सुंदर हो समुद्र के समान है गए जैसे दूसरी जगह आनंद सिंधु भगवान को कहते हैं जैसे भगवान आनंद सिंधु हैं, ऐसे ही भगवान रूप सिंधु हैं। भगवान आनंद स्वरूप हैं। अगर निर्गुण निराकार ब्रह्म में देखें, तो वो जो है ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है अगर उन्होंने सगुन रूप धारण किया तो वो आनंद सिंधु तो है ही है अब उसका क्या और उसमें आ गया प्रेमी सिंधु भी हो गया अब उसका रूप सिंधु भी हो गया सगुण रूप आएगा, तब ये भी सब हो जाएगा सब वही आनंद फिर प्रेम रूप होकर प्रकट हो गया वही फिर अब परमात्मा का आनंद जो है वही रूप के रूप में प्रकट हो गया इसलिए इस बात पे याद करते हैं तुलसीदास तो जी कहते हैं कि रूप सिंधु सब बंधु लती सभी बंधु सब परमात्मा से उपचारों भाई हैं सब बड़े ही सुंदर है उनको सबको देख करके नगर की वहां की स्थितियाँ सब बहुत प्रसन्न हो गए और करेंगे छावर यार महामुदित मनसास और साथ जो उनकी आरती करने लगी निछावर करने लगी आरती की निछावर किया और बहुत प्रसन्न हुए सब मोदित करके ये आनंद छा गया अब के बाद जो वहाँ पर उनके सब क्या होता है जब भगवान राम जी वहाँ पहुँचे हैं तो आप के कार्यक्रम को देखो देख ही राम छबे अति अनुराग में बेबस रहीन ज प्रीति रही सहज सने वर्णि किम जाई भाई नहित पटीनु भाई सरस यस नेतु जिमाए बोले राम सुब सर जानी शीर सने सकुच मै बानी राहु अवधपुर चाहत ने विदाह हमी पठाये मात मुदित मन आय सुदेहू बालक जान कर अब नितने सुनत बचन बिलखे उ बोल न सक प्रेम बस सासू हृदय लगाए कुंवर सब लीन फोप बिनती करीबिन ऐसी राम ही समर ती जोरी कर पुनि पुनि कहे बल जाऊँ ता सुजान तुम कहूँ बिज की गति सब किया हैिवार पुरजन मोहिरा जही प्राण प्रिय सी जानवी तुलसी ससील सनेह लखित बिज किंकरी करी मानवी तुम पर पूरण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण ग्राहक राम दोष दलन करुणायतन सियावर रामचंद्र चंद्र की जय सवन हनुमान की जय बोलो भय सब संतन की जय अब कहते हैं कि जब वो भगवान श्री राम जी चारों भाई पहुंचे तो उनकी रानियों ने सबको उनकी आरती की दिछावर की भगवान श्री राम जी को देख करके उनके हृदय में बड़ा प्रेम जागृत हो गया बड़ा उत्साह आ गया प्रसन्नता आ गई प्रेम भी उत्पन्न हो गया तो यहाँ कहते हैं की दे छवि अति अनुरागी भगवान श्री राम जी की छवि को देखकर छबन की सुन्दरता को देख देख करके बड़ा ही उनके हृदय में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ और प्रेम में विवश लागी वही अनुराग वही प्रेम और उसी प्रेम के विवश होकर बार बार भगवान के चरणों में लग हैं ऐसी में है कोई अपने जहा के पैरों में से रख है। लेकिन यहां कैसे ये यह हो गया क्योंकि जो लौकिक जो बातें हैं उनके ऊपर आध्यात्मिकता छापी अच्छा उन्होंने जो भगवान श्री राम जी के सुंदर के को देखा उसमें तो परमात्म भाव जागृत प्रेम तो था ही उनमें सब में लेकिन प्रेम के साथ साथ उनके आदर भाव उनके आ गया भगवान राम ने माधुरी भी है ऐश्वर्य भी है माधुरी है तो माधुरी है उसके विवश होकर के लोग जो है उनको सुंदर स्वरूप देखते हैं प्रेम भी करते हैं लेकिन भगवान का ऐश्वर्य जो है वो जब प्रधान हो जाता है तब लोग भगवान के चरण वंदना करने हैं उनके प्रणत हो जाते हैं विश्व में जाने लगते हैं तो ये ऐश्वर्य की तरफ भी थी उनका भगवान का ऐश्वर्य भी काम करने लगा इस समय माताओं के बीच में आ गया परमात्मा का प्रेम ये लौकिक व्यक्तियों की बात नहीं है इससे मालूम होता है कि ये सब वर्णन की सुशीदाजी कर रहे हैं ये संसारी लोगों की बात नहीं संसारी सासुए हो संसारी गात्र हो ऐसे करके ये नहीं ये परमात्मा हैं इसलिए उनकी जो है सासुए जो है वो भी उनके हृदय में रहा नहीं गया भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके उनके प्रेम को देख करके उनके अनुराग में इतनी अनुरक्त हो गयी की तो वे सुधुर भूल गयी सब और ये भी भूल गए कि जामात्रे के चरणों में सबने झुकाना चाहिए फिर भी झुकाना चाहिए कहते देराग अति अनुराग अनुराग तो था अति अनुराग के कारण क्या हुआ प्रेम हो दिवस प्रेम के दिवस और प्रेम का प्रेम का जो इमोशन था इतना तीव्र हो गया कि फिर वो भूल गए कि हमें कहा प्रणाम करना चाहिए कहा करना चाहिए वो उनके सामने विनम्र होकर उनको झुक गई और पुनिपुन पत ला बार बार उनके चरणों में सर लगाने लगी ये रही न लाज प्री तो सीधा हमने जल्दी में धोखे में ये नहीं, नहीं कह दिया है वो आगे ज्यादा स्पष्ट करते है की ऐसा क्यों किया उन्होंने रही लाज उनको इस बात की लज्जा नहीं लगी कि देखो हम इनकी माँ होकर के भी इनके चरणों में सिर रहे हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो बड़े लज्जा की बात है।, है तो उनको ये लज्जा भी नहीं लगी प्री फिर टाल बताते क्या बात है अत्य अनुरागी प्रेम दिवस प्रीति उछाई ये इसी कारण है तो उसके कारण से ऐसा हुआ कि भगवान के चरणों में लगने लगे और सहज संदेह वरण की मजाई और ये प्रेम जो कोई ऐसा ऐसा प्रेम नहीं है कि लौकिक व्यवहार में जैसे होता है जैसे नियम बताए जाते संसारी व्यक्तियों को कि भाई ये चलने लगो तो प्रणाम कर लेना चाहिए जब चलने लगे तो आशीर्वाद देना चाहिए ये तो लौकिक रीतियां चाहिए करके लोग जानते हैं ऐसा करना चाहिए इसलिए करते अरे यहाँ चाहिए की बात नहीं है इनके तो माताओं के भगवान राम को देख करके सहज प्रेम जागृत हो गया मैंने ये सब माताओं की भी वहां की जो जितनी हैं वे सब पूर्व जन्म में बड़े पुण्य कार्य उन्होंने किए हैं सब परमात्माओं को प्राप्त करने के दर्शन करने की सब अधिकारिणी थी इसलिए उनके पुण्य उदय हुए उनका पिछले जन्म का परमात्मा का जो प्रेम और भर्ती थी वो सब उनके हृदय में जागृत हो गई और उसके कारण से वो भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी वो अपना लौकिक संबंध भूल गए जो उनका नित्य का संबंध है कि परमात्मा हमारी प्रभु है स्वामी है और हम उनके सेवक हैं। इस प्रकार का भाव उनका जो मुख्य भाव था भक्तिभाव वो प्रधान हो गया लौकिक भाव माता जामात्र और पुत्रिया ये सब भाव भाव उनको बुला गए सहज स्नेह जो सहेज स्नेह बता के कारण सहज स्नेह क्या है सहज स्ने लौकिक सने सहज सनेहत हो रही है तो परमात्मा के साथ जो प्रेम है वही सहज स्नेह षद में आता है कि अपने आत्मा में जो अपने परमात्म भाव में जो प्रेम है वो तो परम प्रेम है और स्वाभाविक प्रेम है अन्य से जितना प्रेम है वो सब लौकिक स्वार्थ के कारण से बस वहां पर लौकिक संसार में प्रेम कोई अपने स्वाभाविक प्रेम नहीं स्वाभाविक प्रेम को एक आत्मा में ही परमात्मा में ही किसी व्यक्ति से पूछो तुम्हें अपने से प्रेम है तो अपने शरीर को भूल जाए शरीर की बात नहीं अपने से कि माने अपने आप से है, अपने भीतर शरीर भी के अपने, तो हर कोई कोई व्यक्ति नहीं कहेगा मुझे अपने आप से प्रेम नहीं है मैं अपना दुश्मन हूँ मुझे अस्तित्व अपना, अपना, तो अपना मुझे बहुत खराब लगता है शरीर को रख करके भरी किसी का शरीर रोगी हो वृद्ध हो उसके कारण से शरीर छूटना चाहता तो शरीर के लिए कुछ भी कहे लेकिन अपने आप के लिए नहीं कह सकता की मुझे अपना अस्तित्व अपने आप को मैं प्रिय नहीं हूँ प्रेम स्वाभाविक वही सहज प्रेम की बात यहाँ कहती इनको सबको जो है भगवान राम में पारमार्थिक रूप का जो प्रेम है परमात्म प्रेम वो सहज प्रेम में वो जागृत हो गया इसलिए लौकिक रीति रिवाज की बातें जो थी बाते कि माता को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना सब बुला गया तब तो भाई सहित तो उमटे अनुवाय अब इसके बाद क्या करते हैं कि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होता है ये तो सब हुआ और उनका जो प्रेम था जो होलो आरती क्या जो सब हुई लेकिन उसके बाद उनको भोजन कराना था इसलिए फिर उसके बाद इनको सबको तो चारों भाइयों के स्नान कराया गया अब ये स्नान होता है दोपहर का समय है और भोजन का समय है ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम ने चारों भाइयों से सवेरे से स्नान ही नहीं किया है ये अपने ही बारे में अब दोपहर के समय जब वहां खाने की बात आई तब का चारो भाई नहा लो खाना खा लो अभी तक नहाया तो होगा नहीं ऐसा नहीं है अगर नहाया न होता तो प्रातः काल जो वो संद्या बंधन कैसे करते है हु? वो प्रातः काल उठे स्नान किया समझाबंधन किया सर लेकिन जब यहां आए तो वैसे तीन बार स्नान करने का विधान अपने सवेरे दोपहर और शाम को दोपहर में भोजन करने के पहले फिर स्नान करना चाहिए नियम ये प्रातःकाल तो स्नान करना चाहिए और स्नान करके ही अपने समझाबंधन करना चाहिए और जो कुछ थोड़ा बहुत खाना वाना हो सवेरे ब्रेकफास्ट वगैरह तो उसी से बांध लेना चाहिए लेकिन उसके बाद दोपहर में भोजन करने के पहले एक बार फिर स्नान करना चाहिए और सायंकाल संध्या बंधन के पहले एक बार फिर स्नान करना चाहिए संध्या बंधन अपने यहाँ दो बार की है, तीन बार की नहीं संध्या दो बार होती है रात्रि जब गई दिन आया तब तो संध्या हो गई सायंकाल में दिन गया रात्रि आ गई संध्या हो गई <kuh> तो ये दो बार संध्या के करने के पहले स्नान करना चाहिए और दोपहर में भोजन करने के पहले स्नान करना चाहिए इसलिए स्नान तीन बार अब गर्मी के दिनों में तो बहुत आवश्यक है तीन बार स्नान करे और फिर स्नान करके तब भोजन करेगा अगर कोई भोजन स्नान करके भोजन करने का व्यवस्था रखे तो वो देखेगा कि स्नान करने के बाद भूख लगती है और बिना स्नान किए अगर खाना खाता है तो उसको बिना भूख करके खाना पड़ेगा तो स्नान माना भूख लगने की एक युक्ति है भूख जागृत हो जाएगी खाना खाओ भूख लगेगी तो खाना खाना ठीक रहता है तो इन सब बातों को प्रकृति के नियम उनको देख करके किया गया तो कुछ लोगों ने क्या किया कि सवेरे स्नान न किया तो न संध्या बंधन की न शाम को स्नान किया न संध्या बंधन की दोपहर का समय हुआ तो स्नान कर लिया और भोजन कर लिया भोजन के लिए स्नान जरूर कर लिया एक गुस्से पर भूख लगेगी फिर खाना खाएंगे इस प्रकार से प्रदान हो गया और जो संध्या बंधन था वो भोजन <coughs> लेकिन परंपरा इस प्रकार की है शास्त्रीय परम्परा शास्त्र के अनुसार नियम यह है कि तीन बार स्नान करे सवेरे और शाम को संध्या बंदन के पहले दोपहर को भोजन के पहले करें। तो इसलिए यहाँ पर अब एक बात और भी है कि जो दोपहर का स्नान है वो स्नान ज्यादा सफाई का होना चाहिए प्रातः काल तो स्नान कर लो इसलिए जिससे कि आलस से, से छूट जाए रात के सोरे का आलस से जो वो स्नान कर लिया आलस छूट गया उसके बाद संध्या बंदन कर लो लेकिन दोपहर का स्नान इसलिए है कि की शरीर की विशेष रूप से सफाई हो इसलिए अब यहाँ कहीं भी इतने बार जहाँ रामचरितमानस में आया तो रात ने ये नहीं दिखा, बार बार ये तो आया कि गुरु जो पहले जगतपति जागे राम सुजान और उसके बाद में फिर प्रातक्रिया क्रिया कर बंधन की ये सब बात आती है प्रातक्रिया हुआ स्नान किया लेकिन ये कहीं नहीं दिखाया प्रातः काल करके उठ करके उपटन लगाया और उसके बाद स्नान किया लेकिन यहाँ उपटन आ गया तो से। कहते समय इसलिए जो है कहते हैं कि यहाँ उपटन के बना साबुन लगा करके न पहले उत्तर लगाया जाता था सावन लगा सवेरे भी नहीं सावन लगाए नहा दोपहर में सावन लगा के नहा तो भाई ने सहित तो पटे अनुवाये और छरस असन अति जो आए और छरस आसन मैंने छह प्रकार के भोजन छह स्वाद, उसमें जो छठरस व्यंजन जिसे कहते हैं उस प्रकार के बहुत प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए गए थे वो सब सबको खिलाया और अति हेतु के मैंने प्रेम अति हेत जीवाए बने प्रेम के साथ खूब खिलाया और चारों भाइयों को स्वादिष्ट भोजन बना बना कर बोले राम स्व अवसर जानी जब ये सब हो गया तब उसके बाद कुछ आरती पूजन सब हो गयी तो आप कहते बोले राम स्व अवसर जानी अब समझे की अब अवसर आ गया इसलिए अवसर जानकर एक बोलने की बात यह भी है की अवसर जानकर के बोलना चाहिए बोलने की बहुत से नियम है भगवान राम जो है इस प्रकार से बोल रहे हैं तो तो बोले राम सु अवसर जानी भगवान बोल रहे हैं इसके माने लोग शिक्षा के लिए बोल रहे हैं वो अवसर जान करके बोल रहे हैं इसलिए इसके माने कि हमें लोगों को भी अवसर जान करके बोलना चाहिए जिस समय जो बात जहाँ की हो तब बोले ऐसा नहीं कि भगवान नाम जैसे घर में घुसे वहां पर उनके और जैसे सब लोगों ने किया सत्कार किया बैठा रहा कैसे भगवान राम बोल देते जो अब बोलने जा रहे हैं उस समय नहीं बोले अब तब बोले जब ये सत्कार सम्पन्न हो गया तब समझा अब अवसर है बोलने तब उन्होंने बोला तो बोले राम सुवसर जानी सील सकु में बानी कितनी बातें बोलने के लिए ये भी आदर तुल ने आखिर कितने बार बोला होगा बोला कैसे जाता है अवसर दे करके बोलो सील के साथ बोलो स्नेह के साथ बोलो और तो बोलने में संकोच भी रखो अब देखो भगवान जब बोलते हैं तो सब बातें दिखाई देती कैसे कैसे शील होता है कैसा स्नेह होता है कैसा संकोच होता है अब देखो आगे सब भगवान जैसे बोलते हैं उसी भी देख लो सील भी है संकोच भी है स्नेह भी है तो सब आगे उनकी बातों में दिखाई देने लगेगा क्या कि नहीं अब भगवान राम कहते हैं कि राम अवधपुर राव अवधपुर चाहे उन्हें हमें यहाँ पठाए तो ये इसमें देखो संकोच है और सब की बात तो है ही है पहली बता दिया लेकिन संकोच की बात देखो राम अवधपुर चाहत राव अवधपुर चाहत सिधाए भगवान राम कहते है राव मैने महाराज दशरथ जी जो अब अयोध्या जाना चाहते हैं अब देखो अपने आप को ये नहीं कहता अयोध्या जाना चाहता अब इसमें संकोच की बात क्या है और कैसे बात बोली जाती है इसको देखो राव अबधपुर चाहत सुधाए और विदा होने हम यहाँ पठाए और हमको विदा होने के लिए वहा यहाँ उन्होंने भेजा है अब यहां पर ये नहीं कि ये भगवान राम वैसे कहते बिना संकोच के होते हैं तो ये कहते कि महाराज जनक ने विदा करवाने के लिए भेजा है विदा करवाने के बाद सीता जी की विदा करा लाओ इसलिए भेजा है अगर कहते जी की विदा कराने के लिए हमको भेजा है या विदा करा लाओ ऐसा ला बोला जाता तो उसमें अर्थ होता सीता जी की विदा करा लाओ और सीता जी की विदा कराना है बोलना है, है? निर्लजता की बात अब किसी को इसमें अंतर नहीं दिखाई देता हो तो बात दूसरी है, है दोनों में क्या अंतर है यहाँ पर <laughs> पहले चले थे ऐसे थे चले जनक मंदिर मुझे तो विदा करान हुए थे तीन सौ चौथे साल दबा देखे उसमें भगवान श्री राम जी विदा कराने के लिए चले मैंने सब उनके पुत्र बचुए विदा हो इसलिए गए थे लेकिन जब वहां जाते हैं तो ये नहीं कहते कि हम विदा कराने के लिए आए कह सकते थे यहाँ लेकिन ये कहते हैं कि विदा हम यहाँ पठाये हम अपने आप को विदाई लेने के लिए यहाँ आए माने हम चाहते हैं कि आपकी स्वीकृति मिले तो अब यहाँ से हम जाएं, बस अपने आप की विदाई इसीलिए और अपनी ओर से भी नहीं कहते कि हम स्वयं विदा होने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये तो महाराज दशरथ ने हमको भेजा है क्यूँकि वे जाना चाहते है इसलिए उनके साथ हमको भी जाना होगा इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ से विदा हुआ दुवाई मांग लाओ छुट्टी जाओ वहाँ ऐसी जब स्वीकृति मिलेगी विदा हो जाएंगे तब चलेंगे इसलिए उन्होंने बुलाया। तो इसमें संकोच की बात इस पंक्ति में भगवान जी बोलते हैं, वो देखो और भी है संकोच अगर होता है व्यक्ति में तो सील की रक्षा होती है अगर स्नेह होता है तो सील की रक्षा होती है शीर स्नेह और शीर संकोच ये दोनों शब्द प्रयोग में आते हैं शील के साथ में शीर स्नेह के साथ में बार बार शील स्नेह स्ने आता रहता है और शीर संकोच भी आता रहता है अगर शील हो तो संकोच भी होना चाहिए अगर संकोच संकोच एक गुण है, लज्जा हरी एक बहुत सुंदर गुण है अगर हिरी शब्द हरी आता है वो संकोच के लिए लज्जा के लिए आता है ये एक सदगुण है ये उसकी रक्षा अच्छा होनी चाहिए तो इसलिए कहते हैं कि विदा हो हम यहाँ पठाए और फिर उनका स्नेह देखो माँ दुर्मुचित बने आयुष देहु और बालक ज्ञान कर स्नेह देखो वाणी में साफ समझ में आ गया कि कितने प्रेम के साथ भगवान राम से पूछ रहे हैं कि मात मुदित आयुस प्रसन्न होकर के हमको आप आप दो जिससे कि हम चले और बालक जान कर अब और बालक समझ करके हमारे ऊपर सदा ही स्नेह भाव रखना प्रेम भाव रखना अभी प्रश्नों में साफ दिखाई देता प्रेम है कि नहीं? नहीं है नहीं है जैसा उन्होंने पहले बताया वही उसी प्रकार से देखने में लिया था ये सब कोई कोई लोग तो रामायण को ऐसे पढ़ते हैं कि भगवान राम साहब भगवान राम थे इसलिए वो ऐसा कर सकते थे हम तो मनुष्य मात्र हैं इसलिए हम में सील होगा न संकोच होगा न प्रेम होगा हम भला कैसे कर सकते हैं हम कोई भगवान तो रहे हैं अरे भगवान ने उतार लेकर के सब सिखाने के लिए बोला नहीं उनको चले वो सब करते उनको देखो कैसे कैसे आचरण करते हैं कैसे व्यवहार करते हैं उसी प्रकार रसी को वैसे करते तो बालक जान कर वे हो और सुने तो बचन बिलखेवासु बस जैसी उनके भगवान राम की बात सुनी तो सुन करके सारावास बिलिखे मैंने बहुत दुख हो गया मैंने सबके प्रेमास सब नेत्रों में आए और विदा होने के समय जान करके एक तो भगवान राम की इतनी प्रेम पूर्ण बात सुन सब लोगों के दिल में प्रेम जागृत हो गया और वो सब विदाई के कारण से वियोग दुख से सब दुखी हो गया और बोलने सा कहीं प्रेम है बस सासू और सासू में भी इतनी प्रेम से अधीन हो गयी की अब उनके मुख से कुछ निकल पाने अब वो क्या करें बोल नहीं पा रहे अब बोलते बोलते वो क्या भी बोलती है आगे सब्तर के दिखाते हैं अभी साल से नहीं बोल पाए हृदय लगाए कुछ सब, सब माताओं ने क्या किया के कुछ वही पुत्रियों को सब रानियों ने अपनी पुत्रियों को अपने हृदय से लगा लिया बार बार उनको विदा कराने के लिए और फिर उनको पति ने सौंप अति पीन ही उन्होंने उनको पति पति ने सौंप भगवचन में मैंने सबको भगवान श्री राम जी को सीता जी को सौंप दिया भरत कुमार देवी को सौंप दिया लक्ष्मण जी को उर्मिला सौंप दिया शत्रुन को सत्य को सौंप दिया इसी तरह से सबको सबको उनको सबके जिनको, जिनको जिनके थे को सौंप दिया मैंने उन्हीं के साथ कर दिया <coughs> मैंने विदाई करने के माने ये हो। कि कि तो है कि वो रानियां भी समझ गई कि भगवान राम तो कहते हैं कि विदा होना हम यहाँ बैठाए तो हमें विदा होने के लिए भेजा तो इसके माने ये नहीं कहा कि हाँ तुम्हें विदा होने के लिए अकेले जाओ तुम हम तो विदा कर देते हैं और पुत्रियों विदा नहीं होगी अरे वो समझ गए कि भगवान राम संकोच के कारण बोल रहे हैं इसका तात्पर्य इनको सबको विदा करना होगा इनके साथ जाना होगा इसलिए उनको सबको सौंप दिया और फिर विनती क्या करती हैं कर दिन ऐसी है राम ही समर्पित जो भी करी का है बड़े हाथ जोड़ करके फिर उनसे उनको सीता जी को भगवान राम को समर्पित करके फिर सुनैना जी उनसे इस प्रकार से हाथ जोड़ जोड़ करके उनसे विनती करते हुए कहते हैं वैसे तो बोला नहीं जा रहा था उनसे लेकिन बड़ा धैर्य धारण करके बड़ी गंभीरता के साथ में धीरे से उन्होंने इस प्रकार से कहा बल जाऊँ का तो सुजान तुम कहू विद हम भारी बलियारी आती है और तुम सुजान मन बुद्धिमान हो तुम सही सब बुद्धिमान हो सब जानने वाले हो तो हमारे सबके हृदय की गति को जानने वाले हो और हमारे हृदय में इसमें कैसा लग रहा है ये सब तुम समझने वाले हो और कहा देखो परिवार परिजन मोहित राज जानवी में सीताजी हम सब सब लोगों को प्राणों के समान प्रिय और किनको किनको सबको गिना दिया माने परिवार के लोगों को है जनमानी जनकपुर के जितने है स्त्री पुरुष है हमें भी है राजा को भी राजा जनक को भी इन सबको सीताजी समान प्रिय है तो लकी तुलसी माने तुलसी के ईश है तुलसी के ईश मनो मनो ऐसे करके एक भगवान का एक नाम तुलसी भी है ना? तो उन तुलसीदास को नाम दे करके वो कहते मैंने तुलसीदास के ईश शील सनी इनके शील स्नेह को देख करके निजी कर मानवी इनको शील स्नेह को देखना ये बड़े सील के साथ में बड़े स्नेह के साथ में अपने सबगुणों के साथ में वहां रहेंगी और इनके ऊपर जो है इनको किंकी करी मानवी इनको दासी समझ करके रहना करगा अब माता का ये उपदेश इनको सामने और अप, अपनी पुत्रियों के लिए के दासी की तरह रहना मेरे परिवार को संगठित रखने के कहीं न कहीं तो अपने आप को व्यवस्था रखनी पड़ेगी अब ऐसा नहीं है कि उससे कहें पुत्रियों से कि देखो अब तुम विवाह होकर तो जा रही हो उसके घर की राली होकर के रहना तुम्हारे हाथ में सब बात दौर आ जाना चाहिए जो तुम कहो वही सब करें और जी तुम्हारी आज्ञा के पालन में करो निकाल देना घर को अगर इस प्रकार होकर के जागे तो कहीं न कहीं तो किसी को बड़ा किसी न किसी को छोटा होना ही पड़ेगा और बड़ा छोटे की व्यवस्था होगी नहीं आज्ञा पालन होगा नहीं तो फिर कैसे चलेगा न परिवार चल सकता न समाज चल सकता है छोटे को तो छोटे रहकर के रहनी होगा सेवा का काम कर करना होगा और उन्होंने क्या उपाय क्या परिपूर्ण काम ये बहुत अच्छा है भगवान के गुरुओं का वर्णन करने वाला है वैसे उन्होंने उनकी वर्णना में भगवान राम के बोला हुआ है इसमें और कोई माने उस समय की घटनाक्रम का कोई वर्णन नहीं है केवल केवल भगवान राम की महिमा का गुणगान इसमें है वो उसमें ये याद रखने वाला दोहा है भगवान राम कैसे हैं कि तुम परिपूर्ण काम भगवान राम आप पूर्ण काम को पूर्ण काम मैंने आपको तो, तो कोई कामना है ही समस्त कामनाओं से परित्रृष्ठ हो तुमको क्या दिया जाए क्या किया जाए क्या सेवा की जाए तो वो तो सब जो कुछ किया जाए तो वो हमारी तरफ से एक प्रकार से उपक्रम मात्र है अन्यथा आपको तो पूर्ण काम ही और ज्ञान शिरोमणी और ज्ञानियों में श्रोवणी ज्ञान के मान्य हाँ ज्ञान ज्ञान श्रोवणी मान सर्वज्ञ है सब कुछ जानने वाले हैं और भाव प्रिय आपको प्रिय भावप्रिय प्रिय है, भाव है। मैंने आप भले ही जानते हो कि हमारे सामने जो व्यक्ति आया है इसमें अनेक पार्थियो जानते हुए हो भी छुके हो। नहीं आपकिन भाव प्रियके कारण से जो है कृपा करते हैं वाले लोग इसलिए कहते भाव प्रिय और जन गुण ग्राहक राम एक प्रिय गुण है जन्मन भक्त है यहाँ जन्मन मनुष्य मात्र नहीं है भक्त जो तुम्हारे भक्त हैं, उनके आप गुणों के ग्राहक हो गुणों को ही बेचने वाले हो और दोष दलन, उनके दोषों को नष्ट करने वाले हो और करुणातन करुणा के आयतन हो मान भवन हो कर्णा हो ये भगवान की हैं। इनमें ये भक्त को भगवान के प्रति ये भाव रखने चाहिए कितनी बातें रखना चाहिए ये तुलसीदास ने जगह जगह विस्तार किया हुआ है बालकांड के में इनका सत्ता विस्तार किया जैसे ये है की जन्म गुण ग्राहक राम अब वहाँ पे बता दिया कि देखो भगवान जो है अपने भक्तों के गुण को ही देखते सही के केरी राम जो बाल ने किया जो रावण ने कृत्य किया वही कृत्य विभीषण ने ही किया लेकिन भगवान ने उसको नहीं, भगवान नहीं देखा भगवान ने देखा तो विभीषण हमारे शरण में आया है शरणागत इस बात को देखा तो जो भगवान ने देखा जो, जो भगवान जो जिस प्रकार के दिखाते हैं भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आता है मैं उसे छोड़ता नहीं तब तो अपने शरण में ग्रहण करता तो ये मानो भगवान की शिक्षा है भगवान ऐसा करते हैं कि जो ऐसे भगवान का चिंतन बार बार करेगा उसमें भगवान के यही गुण उसके जीवन में भी आएंगे उसको भी भगवत्ता प्राप्त होगी अगर कोई व्यक्ति भगवान के गुणों को भगवान को समझ करके दूर रखे और अपने आप को उसे भिन्न भाव में रहे तो इसके माने फिर उसमें भगवत्ता नहीं आ सकती उसमें शरीर भाव नहीं आ सकता परमात्मा के दर्शन ही उसे हो सकते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसे परमात्मा के गुणों के लिए उसको धारण करना पड़ेगा और परमात्मा के गुण आएंगे कैसे परमात्मा का बार बार स्मरण करते करते परमात्मा के उन गुणों का ध्यान धरते जाते तब उसके जीवन को वैसे गुणाएंगे जैसे तुम परिपूर्ण काम मैंने सब काम तुम्हारी परिपूर्ण पूर्ण काम हो ये बोले तो पूर्ण काम ऐसे ही साधक भी अंतता पूर्ण काम उसे भी बनना होता है अंतिम लक्ष्य मुक्ति प्राप्त होगी परमात्मा की प्राप्त होगी गई परंगति तो होगा पूर्ण काम हो जाएगा भगवान पूर्ण काम पहले तो जो पूर्ण काम भगवान का स्मरण करेगा वो भी पूर्ण काम हो जाएगा ऐसी प्रकार से जो भगवान के जो प्रकार की उद्देशता जैसे भगवान का सुहा है तो गुणों को देखो दोगुणों को मत देखो तो ये तो भक्त का लक्ष्य है कि गुण गुणों को देखो ज्ञानियों के लक्षण की गुण तो देखो दुर्गण मत देखो लेकिन संसारी लोगों का इसका उल्टा होगा तो हो तो अरे क्या गुण कुछ नहीं है।, गुण है इस प्रकार से देखो तो ये, ऐसे ये जो है ये है इस दोहे में जितने भगवान के गुण बोले गए हैं ये भगवान ही के गुण नहीं है ये सब गुण धारणी हैं, हर व्यक्ति को इसी प्रकार से एकदम भगवान का ऐसे स्मरण इस करते करते भाव भावित होते होते उसी प्रकार के गुण वही धर्म वही स्वभाव हर व्यक्ति का होना चाहिए ऊपर के यही भगवान के भगवान जैसे सी स्नेह संकोच वाले हैं इस प्रकार का भी व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए शील निधान भी होना चाहिए